श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ सोलह तेरह जून अट्ठारह सौ पचासी ज्ञान लाभ के बाद कोई कोई संसार में रहते भी हैं वे घर और बाहर दोनों देखते हैं ज्ञान का प्रकाश संसार पर पड़ता है इसीलिए वे भला बुरा नित्य अनित्य सब उसके प्रकाश से देख सकते हैं जो अज्ञानी हैं ईश्वर को नहीं मानते और संसार में रहते हैं उनका रहना मिट्टी के घरों में ही रहने के समान है क्षीण प्रकाश से वे घर का भीतरी हिस्सा ही देखते हैं परंतु जिन्होंने ज्ञान लाभ कर लिया है ईश्वर को जो जान लिया है और फिर संसार में रहते हैं वे मानो शीशे के मकान में रहते हैं वे घर के भीतर भी देखते हैं और बाहर भी ज्ञान सूर्य का प्रकाश घर के भीतर खूब प्रवेश करता है वह आदमी घर के भीतर की चीजें बहुत ही स्पष्ट देखता है कौन सी चीज़ अच्छी है कौन बुरी क्या नित्य है और क्या अनित्य यह सब वह स्पष्ट रीति से देख लेता है ईश्वर ही करता है और सब उनके यंत्र की तरह है इसीलिए ज्ञानी के लिए अहंकार करने की जगह नहीं है जिसने महिम्न लिखा था उसे अहंकार हो गया था शिव के नंदी बैल ने जब दाँत दिखलाए तब उसका अहंकार गया था उसने देखा एक एक दाँत उसके स्तव का एक एक मंत्र था इसका अर्थ क्या है जानते हो ये सब मंत्र अनादिकाल से है तुमने इनका उद्धार मात्र किया है गुरुआई करना अच्छा नहीं ईश्वर का आदेश पाए बिना कोई आचार्य नहीं हो सकता जो स्वयं कहता है मैं गुरु हूँ उसकी बुद्धि में नीचता है तराजू तुमने देखा है ना जिधर हल्का होता है उधर ही का पड़ला उड़ जाता है जो आदमी खुद ऊंचा होना चाहता है वह हल्का है सभी गुरु बनना चाहते हैं शिष्य कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता त्रैलोक के छोटे तखत के उत्तर ओर बैठे हुए हैं त्रैलोक के गाना गाएंगे श्री राम कृष्ण कह रहे हैं वाह तुम्हारा गाना कितना सुंदर होता है त्रैलोक तान पूरा लेकर गा रहे हैं गाना तुमसे हमने दिल को लगाया जो कुछ है सो तू ही है दूसरा गाना तुम मेरे सर्वस्व हो प्राणाधार हो सार वस्तु के सार भाग हो गाना सुनकर श्री राम कृष्ण भाव में मग्न हो रहे हैं कह रहे हैं वाह तुम ही सब कुछ हो वाह गाना समाप्त हो गया छह बज गए श्री रामकृष्ण हाथ मुँह धोने के लिए झाड़ू तल्ले की ओर जा रहे हैं साथ में मास्टर हैं श्री राम कृष्ण हंस हंस कर बातें करते हुए जा रहे हैं एक मास्टर से पूछा क्यों जी तुम लोगों ने खाया नहीं और उन लोगों ने भी नहीं खाया आज संध्या के बाद श्री रामकृष्ण ने कलकत्ता जाने का सोचा है झाऊ तल्ले से लौटते समय मास्टर से कह रहे हैं परंतु किसकी गाड़ी में जाऊं? शाम हो गई श्री रामकृष्ण के कमरे में दिया जलाया गया और धूना दिया जा रहा है काली मंदिर में सब जगह दिए जल गए शहनाई बज रही है मंदिरों में आरती होगी तखत पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण नाम कीर्तन करके माँ का ध्यान कर रहे हैं आरती हो गई कुछ देर बाद कमरे में श्री रामकृष्ण इधर उधर ढल रहे हैं बीच बीच में भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं और कलकत्ता जाने के लिए मास्टर से परामर्श कर रहे हैं इतने में ही नरेंद्र आए साथ शरद तथा और भी दो एक लड़के थे उन लोगों ने आते ही भूमिष्ट हो श्री राम को प्रणाम किया नरेंद्र को देखकर श्री रामकृष्ण का स्नेह उम्र चला जिस तरह छोटे बच्चे को प्यार किया जाता है श्री रामकृष्ण नरेंद्र के मुख पर हाथ फेर उसी तरह प्यार करने लगे स्नेहपूर्ण स्वरों में कहा तू आ गया कमरे के भीतर श्री रामकृष्ण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं नरेंद्र तथा अन्य लड़के श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके पूर्व की ओर मुंह करके उनके सामने वार्तालाप कर रहे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर की ओर मुंह फेर कर कह रहे हैं नरेंद्र आया है तो अब कैसे जाना होगा आदमी भेजकर उसे बुला लिया है अब कैसे जाना होगा तुम क्या कहते हो मास्टर जैसे आपकी आज्ञा चाहे तो आज रहने दिया जाए श्री राम अच्छा कल चला जाएगा नाव से या गाड़ी से दूसरे भक्तों से तुम सब आज जाओ रात हो गई है भक्त एक एक करके प्रणाम कर विदा हुए